लॉटरी प्रेमचंद अनुराग ट्रस्ट जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसी नहीं होती उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता चचा अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे किसी का नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही मगर विक्रम को सब्र न हुआ औरों के नाम रुपया आएंगे फिर उसे कौन पूछता है बहुत होगा दस पांच उसे दे, दे देंगे इतने रुपये में उसका क्या होगा उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मनसूबे थे पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी एक एक कोने की पेरू और ब्राजील और टिम्बकटू और होनलुलू ये सब उसके प्रोग्राम में थे वह आंधी की तरह महीने दो महीने उड़कर लौट आने वालों में न था वह एक, स्था, एक, एक स्थान में कई कई दिन ठहर वहां के रहन सहन रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए पुस्तकालय के लिए वह दो लाख तक खर्च करने को तैयार था बंगला कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी पिता या चाचा के नाम रुपए आए तो पांच हजार से ज्यादा का डॉल नहीं अम्मा के नाम आए तो बीस हजार मिल जाएंगे लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ ढेला भी न लगेगा वह आत्माभिमानी था घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी कहा करता था भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए वो बहुत बेकरार था घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा और वो मांगे भी तो कैसे उसने बहुत सोच विचार कर कहा क्यों ना हम तुम साजे में एक टिकट ले लें? तजवीज मुझे भी पसंद आई मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था बीस रुपए मिलते थे उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी दस रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदना था हाँ एक महीना दूध घी जलपान और ऊपर से सारे खर्चे तोड़कर पांच रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी फिर भी जी डरता था कहीं से कोई भलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े विक्रम ने कहा को तो अपनी अंगूठी बेच डालू कह दूँगा उंगली से फिसल पड़ी अंगूठी दस रुपए से कम न थी उसमें पूरा टिकट आ सकता था अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है सहसा विक्रम बोल पड़ा लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे मैं पांच रुपए नकद लिए बगैर साझा न करूंगा अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया बोला नहीं दोस्त यह बुरी बात है चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए किताबों से कि जिन्होंने डिग्रियां अपनी आंखें फोड़ी और घर के रूपए बर्बाद की वो अभी जूतियां चटका रहे थे हमने वही हॉल्ट कर दिया मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर करने लगा हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीपकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी हमसे जितना चाटते बनता चाटा उसका सत निकाल लिया अब चूहे चाटे या दिमक हमें हम दस रुपए का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था किताबें चालीस से चालीस रुपए से कम की न थी पर यह दस रुपए उस वक्त में हमें जैसे पड़े हुए मिले अब टिकट में आधा साझा होगा दस लाख की रकम मिलेगी पांच लाख मेरे हिस्से में आएंगे पांच विक्रम के हम अपने इसी में मगन थे मैंने संतोष का भाव दिखाकर पांच लाख भी कुछ कम नहीं होते जी मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा पांच लाख भी कुछ कम नहीं होते जी विक्रम इतना संतोष न था बोला पांच लाख क्या हमारे लिए तो इस वक्त पांच सौ भी बहुत है भाई मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल तो नहीं सकती हाँ पुस्तकालय गायब हो मैंने आपत्ति की आखिर यात्रा में तुम दो लाख से ज्यादा तो न खर्च करोगे जी नहीं उसका बजट है साढ़े तीन लाख का सात वर्ष का प्रोग्राम है पचास हजार रुपये साल ही तो हुए चार हजार महीना को मैं समझता हूँ दो हजार में तुम बड़े आराम से रह सकते हो विक्रम ने गर्म होकर कहा मैं शान से रहना चाहता हूँ भिखारियों की तरह नहीं दो हजार में भी तुम शान से रह सकते हो जब तक आप अपने हिस्से में से दो लाख मुझे न देंगे पुस्तकालय न बन सकेगा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा इसका तुम्हें अख्तियार है लेकिन मेरे रुपये में से कुछ न मिल सकेगा मेरी जरूरतें देखो तुम्हारे घर में काफी जायदाद है तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है दो बहनों का विवाह है दो भाइयों की शिक्षा है नया मकान बनवाना है नया मकान बनवाना है मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा उनसे सूद उनके सूद से काम चलाऊंगा कुछ ऐसी सत्या लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम रकम में हाथ न लगा सके विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा हाँ ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है खैर मैं ही तकलीफ उठा लूंगा लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी अस्थायी कोच की भी सेविंग्स सेविंग बैंक की भी बेशक दर बहुत कम थी दो ढाई रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा दोनों के साझे में कोठी चलेगी जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब भी रहेगा हाँ जब तक अच्छी जमानत न हो किसी को रुपया न देना चाहिए चाहे असामी कितना ही मातबर क्यों न हो और जमानत पर रुपये दे ही क्यों जायदाद रेहन लिखा रुपए देंगे फिर तो कोई खटका न रहेगा यह मंजिल भी तय हुई अब प्रश्न टिकट पर किसका एक, -एक करके इंतजार के दिन कटने लगे भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मनसूबे बाधा करते और इस तरह सायस आए कि कोई सुन न ले हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाने रखना चाहते छिपाए रखना चाहते थे यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा भाई शादीवादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता व्यर्थ की चिंता और हाय है पत्नी की नाच बर्दारी में बहुत से रूपये उड़ जाएंगे मैंने इसका विरोध किया हाँ यह तो ठीक है लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ना हो जीवन का आनंद ही क्या मैं तो विवाहित जीवन से, मिजाजी से बोला। खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है आपको भी भी मुबार, भी भी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों की संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक बंदा तो आजाद रहेगा अपने मजे से चाह और जब चाह उड़ गए और जब चाह घर आ गए या नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ कहाँ थे अब तक आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ कहाँ जाते हो और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई तब तो डूब मरने के सिवाय आपके लिए कोई मार्ग नहीं रह जाता न भैया मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहासा दौड़े चले जा रहे हैं और जा रहे हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास जरा उम्र किसकी और लाउंडे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें वह गुल छर उड़ाएं मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको काल रॉ हो गया था मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता कुंती आ वो विक्रम की छोटी बहन थी धमाके में, में बड़ी बड़ी से दौर खोला की हम दोनों चौक कर उठ खड़े हुए विक्रम ने बिगड़ कहा तू बड़ी शैतान कुंती किसने तुझे बुलाया यहाँ कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ा कर कहा तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे बातें क्या बातें किया करते जब देखो यही बैठे हो न कहीं घूमने जाते हो ना तमाशा देखने कोई जादू मंत्री दूल्हे सेवाह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूछ हिलाता रहेगा मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा जरा भी ची चपड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी अम्मा को लॉटरी के रुपये मिलेंगे तो पचास हजार मुझे दे दे बस चैन करूंगी मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपये मिलेंगे मुझे याद आया एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा था भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं सब लोगों ने चंदा करके गाँव की सब कुंवारी लड़कियों की को दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी अवश्य कुंवरियों की दुआ में असर होता है मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण से देखा विक्रम ने मुझे आंखों ही में हमने सलाह कर ली कि निश्चय और निश्चय भी कर लिया विक्रम ने कुंती से कहा अच्छा तू से एक बात कही किसी से कहेगी तो नहीं नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है किसी से न कहेगी मैं अब तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर अगर हमें रुपये मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे सच कुंती को विश्वास न हुआ हमने कस्में खाई वह नखरे करने लगे जब हमने उसे सिर से पाँव तक सोने और हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की तब वो हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई लेकिन उसके पेट में मनो पिठाई मिठाई पस सकती थी वह जरा सी बात न पची सीधा अंदर भागी और एक छठ में सारे घर में वह कबर फैल गई अब जिसे देखे विक्रम को डांट रहा है अम्मा भी चाचा भी पिता भी केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी भाव से कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाय हिमाकत ही सोचती है रुपए लेकर पानी में फेंक दिए घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलते और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घूंगा लड़के को अच्छी बात क्या सिखाओगे उसे और चौपट के डालते हो विक्रम तो लाडला बेटा था उसे और क्या कहते कहीं रूट का एक दो जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए मुझ पर सारा गुस्सा उतरा इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई होली का दिन था शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया अभी गला जली रहा था और आंखें लाली थी कि मामू साहब कोठरी में आ गए गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े इतना बिगड़े इतना बिगड़े इतना कि मेरा सूख कर छुआरा हो गया अम्मा ने भी डाटा पिताजी ने भी डांटा मुझे आंसू से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे फिर रोए फिर अम्मा को गालियां दी दादा के मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में कह करके जमीन पर बेसूत पड़े नजर आए विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वा दी थे पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे बड़े ठाकुर साहब प्रातः काल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते वे दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते धूप निकल जाने पर पार्क की ओर निकल जाते और चीटियों को आटा खिलाते शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर में जा बैठते और रात रात तक भगवत की कथा तन्मय होकर सुनते विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था वह मठोर साधुओं के अखाड़ों तथा तो कूटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था पर आजकल पूरी तपस्न्नी बनी हुई थी लोग नाहक लालच लालसा को बुरा कहते हैं मैं तो समझता हूँ हमें हम से जो ये भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वह केवल हमारी लालसा हमारी कवश के कारण हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है अवश्य मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे ज्योज लॉटरी का दिवस समीप आता जाता था हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता मुझे आप ही आप अकार संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इंकार न कर दे तो मैं क्या करूंगा साफ इनकार कर जाए तो तुमने टिकट में साझा किया साफ इंकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं नहीं कोई तहरीर है न कोई दूसरा सबूत सब कुछ विक्रम की नियत पर है उसकी नियत जरा भी हुई कि काम तमाम कहीं फरियाद नहीं कर सकता मुंह तक नहीं खोल सकता अब अगर कुछ कहूं भी तो कुछ लाभ नहीं अगर उसकी नियत में फितूर आ गया है तो आप भी से इनकार कर देगा अगर नहीं आया है तो इस संदेश से उसे मरमान तक वेदना होगी आदमी ऐसा तो नहीं है मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है अभी तो रुपये नहीं मिले हैं इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है परीक्षा का समय तो तब आएगा जब दस लाख रुपए हाथ मैंने अपने अंतकरण को टटोला अगर टिकट मेरे नाम का होता तो मुझे दस लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिले विक्रम के हवाले कर देता कौन कह सकता है मगर अधिक संभव यही था कि मैं हिले हवाले करता कहता तुमने मुझे पाँच रुपए तो उधार दिए थे उसके दस ले लो सौ ले लो और क्या करोगे मगर नहीं मुझसे इतनी बदनीयती न होती दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया वह सरल भाव से मुस्कुराया मगर यह थी उसके आत्मा की छलक जिसे वो विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था मैंने चौक कर कहा सच लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है इससे क्या अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इंकार कर जाऊं मेरा खून सर्द हो गया आंखों के सामने अंधेरा छा गया मैं तुमसे इतना बदनीत मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था मगर है बहुत संभव पांच लाख सोचो दिमाग चकरा जाता है तो भाई अभी से कुछ लो लिखा कर लो यह संशय रहे ही क्यों विक्रम ने हंसकर कहा तुम बड़े शक्की हो यार मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था परीक्षा ले रहा था भला ऐसा है मन में एक संशय बैठ गया मैंने कहा यह तो मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने से क्या हरज है फजूल है फजूल ही सही तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा दस लाख की कोर्ट फीस ही साढ़े सात हजार हो जाएगी किस भ्रम में है आप मैंने सोचा बला से शादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा पर इन्हें लज्जित करने का इन्हें जलील करने का इन्हें सबके सामने बेमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे साथ आएगा और दुनिया में बदनामी का भय न हो तो आदमी न जाने क्या करे अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता बोला मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा विक्रम ने लापरवाही से कहा जिस कागज का कोई कानूनी महत्व तो नहीं उसे लिखकर क्या समय नष्ट करे मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फित आ गया नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है बिगड़ कहा तुम्हारी नियत तो अभी से खराब हो गई उसने निर्लज से कहा तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नियत न बदलती मेरी नियत इतनी कमजोर नहीं है रहने भी दो बड़ी नियत वाले अच्छे अच्छों को देखा तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं लिखता तो क्या तुम समझते हो तो मेरे रुपये हजम कर जाओगे किसके रुपये और कैसे रुपये मैं कह देता हूँ विक्रम हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा बल्कि इससे कहीं भयकर परिणाम होगा हिंसा के एक ज्वाला से मेरे अंदर दहक उठी सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी झड़प की तो बात ही क्या मैंने उनमें था। जो कहते छोटे के लिए कानून था और छोटे ठाकुर की इच्छा देख ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे हम दोनों को आश्चर्य हुआ दीवान के द्वार पर जाकर खड़े हो गए दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे आंखें लाल मुख विकृत त्योरिया चढ़ी हुई मुठिया पंधी हुई मालूम होता था बस हुआ ही चाहता है छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी है जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वह सबका है बराबर बड़े ठाकुर ने विक्रम की ओर देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया हरगिज नहीं अगर मैं कोई जुर्म, कर, जुर्म, जुर्म करू तो पकड़ा जाऊंगा सम्मिलित परिवार नहीं मुझे सजा मिलेगी सम्मिलित परिवार को नहीं यह वैयक्तिक प्रश्न है इसका फैसला अदालत से होगा शौक से अदालत जाइए अगर मेरे लड़के मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध न होगा उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे मेरी बीबी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध न होगा अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था यह आपकी गलती है इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं यह जुआ है आपको समझ लेना चाहिए था जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता अगर आप कल को दस पाँच रेस में हार जाए तो खानदान उसका जिम्मेदार न होगा मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते आप न ब्रह्मा हैं न ईश्वर न कोई महात्मा विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और लियो चाहता है। तो दौड़ी आई और दोनों को समझाने लगी छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा आप मुझे क्या समझाती है उन्हें समझाइए जो चार टिकट लिए बैठे हुए हैं मेरे पास क्या है एक टिकट उसका क्या भरोसा मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपये मिलने का चौगुना चांस है उनकी नीत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा अच्छा मेरे रुपये में से आधे तुम्हारे अब तो खुश हो बड़े ठाकुर ने बीबी के जबान पकड़ी क्यों आधे ले लेंगे मैं एक घेरा भी न दूंगा हम मुर्बत और शहिरत्या से काम ले फिर भी उन्हें पांचवें हिस्से से ज्यादा किसी तरह न मिलेगा आधे का दावा किस नियम से हो सकता है न बौद्धिक न धार्मिक न नैतिक छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं जानते ही हैं तीस साल तक वकालत नहीं की है यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा बैरिस्टर की ऐसी की तहसी चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का मैं आधा लूंगा उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लगड़ाते हुए कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगे प्रसन्न मुख आकर एक कारंग कुर्सी पर गिर पड़े बड़े ठाकुर ने घबरा पूछा ये तुम्हारी क्या हालत है जी ये? ये कैसे चोट लगी किसी से मारपीट तो नहीं होगी? प्रकाश ने कुर्सी पर लेट कर एक बार कहा फिर मुस्कुराकर बोले जी कोई बात नहीं ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी कैसे कहते हो कि चोट लगी सारा हाथ और सिर सूझ गया है कपड़े खून से तर यह मामला क्या है कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो बहुत मामूली चोट है साहब दो चार दिन में अच्छी हो जाएगी घबराने की कोई बात नहीं प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी क्रोध लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा लेकिन हुआ क्या यह नहीं बतलाते किसी से मारपीट हुई वो तो थाने में रपट करवा दू प्रकाश ने हल्के मन से कहा मारपीट किसी से नहीं हुई साहब बात यह है कि मैं जरा छक्कड़ बाबा के पास चला गया अब तो जानते हैं वो आदमियों की सूरज से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं जो ढर भागा वह गया जो पत्थर के चोट खाकर उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया वो यही परीक्षा लेते हैं आज मैं वहां पहुंचा तो कोई पचास आदमी जमा थे कोई मिठाज, मिठाई लिए कोई बहुमूल्य भेंट लिए कोई कपड़ों के थान लिए जक्कड़ बाबा अवस्था में बैठे हुए थे एकाएक एक उन्होंने आंखें खोली और यह जनसमूह देखा तो कोई पत्थर तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े फिर क्या था बंगद मच गई लोग गिरते पड़ते भागे हुर्र हो गए एक बिना टिका अकेला मैं घंटेश्वर की तरह वहीं डटा रहा बस उन्होंने पत्थर चलाई चला ही तो दिया पहला निशाना सिर में लगा उनका निशाना अचूक पड़ता है खोपड़ी भन गई खून की धारा बह चली लेकिन मैं हिला नहीं फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका वह हाथ में लगा मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया जब होश आया तो वहां सन्नाटा था बाबा जी गायब हो गए थे अंतर ध्यान हो जाया करते हैं किसे पुकारू किससे सवारी लाने को कहूं मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया उन्होंने देखकर कहा हड्डी टूट गई है और पट्टी बांधा गर्म पानी से सेकने को कहा है शाम को फिर आएंगे मगर चोट लगी तो लगी अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है यह निश्चय है ऐसा कभी हुआ नहीं कि चक्कर बाबा की मार खाकर कोई नाम उड़ा रह गया हो मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा बड़े साहब ठाकुर साहब ठाकुर के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी फौरन पलंग बिछ गया प्रकाश उस पर लेटे ठाकुराइन पंखा झलने लगी उनका भी मुख प्रसन्न था इतनी चोट खाकर दस लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे ज्योही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गए त्यों छोटे ठाकुर ने प्रकाश से कहा बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा अरे साहब पत्थर नहीं मारते बम गोले मारते हैं देवसा तो डील है और बलवान शेरों का काम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही, पत्थर में हो जाए। ही तो मर गए मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला और दो चार पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाए और मारते ही जाएंगे मगर रहस्य यही है कि आप जितने ज्यादा खाएंगे चोटे खाएंगे उतने ही उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा की छोटे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था आशा और द्वंद का। दोनों ने खड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे आज मेरे मन में श्रद्धा जागी मंदिर में जाकर मनी मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा अनाथों के नाथ तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी तुम्हें क्या मालूम तुम्हें क्या मालूम नहीं हमसे तुम्हारी हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा मैं डाकखाने जाता हूं और हवा हो गया जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे सिर झुकाते आंखें बंद किए हुए अनुराग में डूबे हुए बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले भगवान तो बड़े फक्तवश वत्सल हैं क्यों पुजारी जी पुजारी ने समर्थन किया सरकार भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाए एक क्षण के बाद न होते तो सबके मन की बात कैसे जान पाते शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की पूजन समाप्त हुआ आरती हुई दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गई और ठाकुर बड़े ठाकुर ने दो रुपए थाल में डाले छोटे ठाकुर ने चार रुपए डाले बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा तुम्हारा मन क्या कहता है उसी मुस्तैदी से कहा आपकी भी फतेह है बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले प्रभु जी मैं तो आयो शरण तिहारे हाँ प्रभु जी एक मिनट में छोटे ठाकुर साहब मंदिर से गाते हुए निकले अब पथ राखो मोरे दया तोरी गति लखी ना परे मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहू उन्होंने कहा आप रहने दीजिए मैं अभी बाटे डालता हूं, अब रही कितनी गई है मैं खिचिया कर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे दोनों बाज की तरह झपटे प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा और मैंने तो उस उन्माद ने विक्रम को गोद में उठा लिया मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं सभी जय जयकार की हाक लगा रहे हैं बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा बोलो राजा रामचंद्र की जय छोटे ठाकुर ने छलांग मारी बोलो हनुमान जी की जय प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा दुहाई झकड़ बाबा की विक्रम ने और जोर से कहका मारा और फिर अलग होकर खड़ा होकर बोला अलग खड़ा होकर बोला जिसका नाम आया है उसे एक लाख लूंगा बोलो है मंजूर बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा पहले बता तो ना यो नहीं बताता छोटे ठाकुर बिगड़े महज बताने के लिए एक लाख शाबाश प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए वो ठीक रखना सभी पूर्ण सचेत हो गए अच्छा तो सुनिए कान खोलकर इस शहर का सफाया है संपूर्ण भारत का सफाया है अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया बड़े डाकुर छल झूठ झूठ बिल्कुल झूठ छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला कभी नहीं तीन महीने की तपस्या यू ही रही वाह प्रकाश ने छाती ठोकर कहा यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं दिल लगी है इतने में और पचासो आदमी उधर से रोनी सूरत नि, निकले बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे मार ले गया अमेरिका का हफजी अभागा पिछाच दुष्ट अब कैसे किसी को विश्वास न आता था? बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है आराम का माल खाते और चैन करते हो छोटे ठाकुर की तो जैसे कमर टूट गई दो तीन बार सिर पीटा और वही बैठ गए मगर प्रकाश के कोत का क्रोध का पारावार न था उसने अपना मोटा सोटा लिया और छक् बाबा की मरम्मत करने चला चलो से कुछ खाए घर में तो चूल्हा नहीं जला मैंने पूछा तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे उसने कहा जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधे पन पर हंसी आई एक शहर में जब इतने आदमी है तो सारे हिंदुस्तान में इसके हजार गुने से कम न होंगे और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज्यादा हो जाएंगे मैंने आशा का जो एक परवसा खड़ा कर रखा था वह जैसे एक बार की इतना छोटा हुआ कि राई बन गया और मुझे हंसी आ गई जैसे कोई दानी पुरुष छटांग भर अन्न हाथ में लेकर एक लाख आदमी को नेवता दे बैठे और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा हाँ बात तो यथात में चही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे मगर सच बताना तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं विक्रम मुस्कुरा बोला अब क्या करोगे पूछ पर्दा ढका रहने दो no